द्रं कर्णे श्रद्वा भद्रं पश्ये माक्ष स्थिरएरंग्वा कुंसम दशे पदे पदार ओम शांति शांति शांति अथर्वेदीय प्रश्नो परिषद चतुर्थ प्रश्न के सप्तम मंत्र तो हो गया जिसमें सुशुक्ति कालीन आत्मा का की चर्चा आरम्भ कर दी अब कश्मी ये सर्वम एक ही भवंती इसका अर्थ देना है किसमें जाकर के एक हो जाते हैं इसका उत्तर देना है यद्यपि ये बात दूरी अवस्था की है पूर्व कुछ चर्चा उठाई तुरी अवस्था सबके लिए साधारण नहीं है तो सुषुप्ति ही सबके लिए समझाने के लिए, लिए साधारण है इसलिए यही पर दिखाना चाहते हैं। कहा तो कहा जैसे कहा, जैसे दिन भर बाहर अपने आहार विहार के लिए भ्रमण करती है शायन काल अपने घोषलों की तरफ चली जाती है ठीक इस प्रकार ये जीवात्मा और ये सारी इंद्रिया जितने भी हैं प्राण जितने भी हैं सबके सत स्वप्न और जागृत में विषम के सेवन करते हुए थक जाते हैं तो सुसूप में आत्मा की तरफ जाते हैं सब एक इस तरह से है ऐसा कहा था इसके आगे कौन है वो सब जानने वाले कौन है इसके लिए आगे मंत्र से सिद्ध करते हैं कौन कौन लोग पहुंच जाते हैं दो मंत्रों से उसी बात को पूरा करने जाते हैं मंत्र है आगे पृथ्वी पृथ्वी मात्र आपच आपो मात्रा च तेज तेजो मात्रा मात्रा मात्रा मात्रा मात्रा आकाश्च काक्षुष्च द्रष्ट्योत्रोतव्य ध्रात रसयित शयित वक्त हस्तौचार उपस्तानंदषयि वायुश्च विसर्जयित ग्यल्श मिधिश्चर च च च च च च चित्तव्य विद्युत आपचापो चक्षु द्रष्ट्योत्रोतव घातव्य रसयित स्तौत आंदुस्सर्जित गंतव्य मंत्यम अहंकार अहंकर्तव्य चेतुत बाकी शेष आगे पूरा करेंगे पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा सबके सब सुसूप अवस्था में पृथ्वी जो स्थूल पृथ्वी है पृथ्वी मात्रा माने सूक्ष्म अपंचकृत वाला पृथ्वी अपंचकृत वाला को तन मात्रा करके पृथ्वी मात्रा गंध तन मात्रा बोलते हैं पृथ्वी तन मात्रा माने पंचकृत पृथ्वी और अपंचकृत पृथ्वी दोनों के दोनों उसी में एक हो जाता है और आपस आपो मात्रा जल मान स्थूल जल व्यवहार के योग्य है और आपो मात्रा कह सूक्ष्म अपन चिकृत वाला चल ये भी उसी आत्मा में लीन हो जाते हैं विशिष्ट आत्मा विशिष्ट आत्मा में लीन हो जाते हैं और तेजस से तेजो मात्रा जल जो तो तेज है वायु सूर्यादित में होने वाला तेज वो तेज और तेजो तो मात्रा बने अपं वाला सब उसी में आत्मा में एक हो जाते हैं सुश्र अवस्था में वायु वायु मात्रा जल वायु स्थूल वायु और वायु मात्रा से सूक्ष्म जो अपीकृत वाला है पंचीकृत और अपीकृत एक एक है, ये सब न एक हो जाते हैं और आकाश आकाश मात्रा से अरे आकाश ये स्थूल पंचीकृत वाला आकाश और आकाश मात्रा अपन अपीकृत वाला आकाश जो व्यवहार में काम नहीं आता ये सब मान पांचों भूत उसी में है सूक्ष्म रूप से जो पांचों भूत है पंजीकृत अवस्था वाले या पंचीकृत अवस्था वाले सुसूप अवस्था में व्यवहार करने योग्य कोई रहेंगे नहीं आत्मा में एक हो जाते हैं ज्ञान विशिष्ट आत्मा में ये तो हो गए भूतों की चर्चा अब भौतिक चर्चा करेंगे भूतों के कार्य की चर्चा भौतिक चक्षुष द्रष्टाचु चक्षु और दृष्ट पे जो विषय रूप है कुछ काल में ये रूप है ये चक्षु ज्ञान नहीं होता सोया हुआ व्यक्ति को सुसूप अवस्था में न चक्षु का ज्ञान रहेगा न रूप का ज्ञान रहेगा उसे आत्मा में हो जाता है अज्ञान विशिष्ट आत्मा है चक्षुष द्रष्टव्यम चक्षु देखने वाला है द्रष्ट है और द्रष्टव्य पदार्थ जो रूप और स्रोत्र पुराने पुस्तक में स्रोतम च होगा त्र बनाना चाहिए उसको श्रोतम च्रोतव्यम च्रोत्र इंद्रिय और स्रोतव्य विषय शब्द स्रोतव्य विषय शब्द है ये भी उसी में एक हो जाते हैं घ्राण घंश घ्राण इंद्रिय और घतव्य विषय गंध वो भी उसी में एक होना है और रसस् रसोई तब यहाँ रस रस नहीं लेना मधुरादि ने अम्लादि सड़ रस नहीं रस माने रसन इंद्रिय क्यों इंद्रियों का प्रकरण चल रहा है ये आशी आदि में कहेंगे रसस् रसोई रस माने रसन और रसोई विषय जो स्वाद है जो होता है मधुरा लादी जितने भी होते तो वो है ये भी उसी में एक जाते हैं और परसही तब जो उत पर एक होते हैं बाघ चक्तव्य हो गयी और कर्मेन्द्र की बारी आ गई बाघ चक्तव्यम चक्तव्य हो गए उसका शब्द आदि विषय ये भी उसी में एक होते हैं अस्तवच आधार हाथ दोनों हाथ है और अस्त इंद्रिया और उसका ग्रहण का विषय यह भी उसी में आत्मा में एक होना सुध की अवस्था में उपस्था आनंद ही तब्यमश उपस्थ इंद्रिय और आनंद जो विषय है वो भी उसी में एक होना है आत्मा में पृथक पृथक उसे में रहते हैं और पायुश विसर्जित तब्यमश कहा पायु गुदा इंद्रिय और उसका विसर्जन करना जो विषय है बलत्याग करना विषय वो भी उसी में होते है और पाद ग इंद्रिय है और गंतव्य जो गमन होगा इसका काम कोई भी उसी में एक है माने इंद्रिया तत्त्व इंद्रिया तत्त्व विषय सब कैसे उसी आत्मा में एक होते हैं माने पंचभूत भी उसी में है भौतिक भी उसी में है आत्मा में एक होते हैं सुशुक्तिवस्था में अब मनस्थ मंतव्य और अंत करने की तरफ चलते हैं मन है और मंतव्य जो विषय होगा सोच विकल्प तो करता है संकल्प विकल्प करता है तो तो वो मंतव्य विषय ये भी आत्मा ही रूपी हो जाते हैं और बुद्धिस्ट बोध बुद्धि और बोधव्य विषय ज्ञान प्राप्त करना या कर निश्चय करना ये भी उसी में हो जाते हैं अहंकार अच्छा, अहंकार दब अहंकार ये जो शरीर इंद्रिया में एक अहम बुद्धि हो जाती है बन गई एक विशेष है मन विशेष अंतर्ण विशेष है वो अहम अहम होता है को अहंकार कहते हैं अहंकार और अहंकार का विषय शरीर इंद्रिया जो भी बनेंगे ये भी उसी में एक हो जाते हैं चित्त चेतना युक्त अवस्था मन की जो अवस्था है उसे चित्त कहते हैं चेतनायुक्त अवस्था केवल कभी भी विवशी में रहता है कभी चेतना से युक्त तो होता है तो चित्त बोलते हैं उसका चित्त और चेतन विषय है उसका विषय चेतना का जो विषय चेतना चार जागृत होना विषय होगा वो भी उसी में है तेजस्व विद्योत तेज पहले भूतों में चर्चा आ चुकी है भूतों में तेज और तेज का विषय करके आया है तो फिर यहाँ एक होती, होती उस, तेज का विषय आ गया दोबारा ये कहते हैं तेज यहाँ का तेज क्या है ये त्वर इंद्रिय में एक कांति होती है छवि होती है उसको तेज कहा गया तेजस् और विद्योत उसका जो प्रकाश होगा एक तो इंद्रिय की जो क्रांति होती है वो तो तेज और तेज का जो विषय प्रकाश ये दोनों भी उसी में एक हो जाते हैं और प्राणश्च विधार ही तथ्यं प्राण समि प्राण हिरण्य गर्भ जिसको बोलते हैं वह और उसका विषय क्या है धारण करना सारा जगत धारण करना जो विषय है ये भी उसी आत्मा में एक हो जाते हैं सुखी में आत्मा शोक छोड़ करके कुछ अतिरिक्त पदार्थ ज्ञान नहीं होता सब उसी आत्मा में लीन होते हैं फिर जागृत अवस्था में सब वहीं से निकल आती है कहना चाहेंगे अच्छा भाष्य देखें सर्वों क्या है सब उस आत्मा होने वाले, वाले विषय क्या है तो एवं है भाई सर्वम तत् सर्वम परे आत्म निप्रतिष्ठा कर पूर्व मंत्र कहा कौन है वो सबके सब जो आत्मा आत्माविलीन होने वाले पदार्थ अवस्था में लीन होने वाले कौन है तो कहा पृथ्वी च स्थला पंचगुण थ्वी से लेना स्थूल पृथ्वी को लेना पृथ्वी शब्द से जिसमें पांच गुण शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच गुण से युक्त जो पृथ्वी है पंचकृत वाला वो लेना पंच गुणा पृथ्वी पांच गुण वाली पृथ्वी को या पृथ्वी शब्द से लेना तत्कारणाच पृथ्वी मात्राचा गंधोक मात्रा और उसके मात्रा बोला पृथ्वी मात्राच बोला तत्कारण उसके जो कारण है जिससे स्थूल पृथ्वी बनती किस सूक्ष्म से बनती पंचीकृत अवस्था के प्रति भी जिसमें व्यवहार हो नहीं पाता उसी को हैं। दोने के दोने उसी आत्मा में एक तत्कार तत प्रत्यय किया है क्री धातु से ढीज करके कारी धातु बना दिया सनातनता धातु धातु धातु आस धातु स्रंथ धातु से यूज होता है तो वहां यूज होने पर ये ताप लग जाता है उसमें कारणा धारणा हारणा ऐसा बनता है ये टिप्पणी कार्य व्याकरण के दृष्टि से जो कारणा का कारण को ही कारण बोला हुआ है ये तत्कारणा में यादव यू कारण कारण पर अश्य प्रकरण यहाँ कारणा कार्य कारण पर ही पर्याय वाचक समझ रहा है उसका प्रकरण चल रहा है कार्य और कारण दोनों ले रहे हैं थूल और सूक्ष्म कारण का पर्याय में कारण शब्द का प्रयोग है जो प्रयोग हुआ कारणा है कारण बोलना था कारण बोला हुआ है ऐसा कहा आप आपो इस प्रकार, जैसे थूल और उस आत्मा में एक हो जाता है सुश्मिकल थूल जल जो हम पीते हैं व्यवहार में लेते हैं आपश्च और आपो मात्रा चल सूक्ष्म जो अपीकृत अवस्था के जल में उसे मूल्य में तेजस्त मात्र है तेज जो बायु है तेज है भौतिक प्रकाश और उसके जो मात्रा भाई सूक्ष्म अपंचीकृत वाला वो भी उसी में है वायु से वायु मात्रा जो भौतिक वायु है तो जो थोड़ वायु और उसकी वायु मात्रा रहता है सूक्ष्म जो अपंजकृत अवस्था वाला वायु उसी आप में एक बताते हैं उसमें पंचीकृत अपने ख्याल ही नहीं होता उस काल में केवल एक अज्ञान विशिष्ट आत्मा ही रहता है बाकी कोई वस्तु नहीं होते हैं भूत भी नहीं है भौतिक पदार्थ भी नहीं है ये कहना चाहेंगे अच्छा आकाश से आकाश मात्रा से आकाश में जो स्थल आकाश है पंचकृत वाला आकाश है जो व्यवहार में हम चलना फिरना कर रहे हैं और आकाश मात्रा से अपंचीकृत अवस्था के आकाश वो भी उसी में है थूलानी चूक्ष्मानी चूतानी करते पांच भूतों की चर्चा होगी स्थूल भूत और सूक्ष्म भूत सब के सब उस आत्मा में ही एक है यही चर्चा होगी भूता में चर्चा होगी भौतिक पदार्थों की चर्चा करेंगे चर्चा करें करते हैं तथा चक्षुष इंद्रियम या चक्ष के लिए इंद्रियों के लेना देखने वाली इंद्रिया रूपम च दृष्टत्व और रूप क्या है द्रष्टत्व पदार्थ उसका रूप है चक्षुका ये दोनों दोनों चक्षुष और द्रष्टव्यम से कहा था दृष्ट रूप है उसका यह भी उसी में एक हो जाते हैं स्रोत्रम च्रोतव्यम च्रोत्रम च से गल छप गया स्रोतव्यम से होना चाहिए तब्य का तो त्र नहीं होगा स्रोत्र इंद्रिय और स्रोतव्य विषय वो भी उसी आत्मा में एक हो जाते हैं ग्राम चाहतव्यम च्राण इंद्रिय नाशिका और बिज़ बिज़ बिज़ गंद है गुगंध दुर्गंध आदि वो भी हो जाते हैं रस, रस और या शब्द ही रस्य में आए रसकार बोल रहे हैं नहीं तो रस शब्द सुनते ही मधुरा लवड़ आदि को षड़स को रस समझ लग जायेंगे उन्हें समझना बेकार टिप्पणी बोलते हैं रसस्त दो नंबर टिप्पणी रसस्त्र से रसन इंद्रिय को लेना है हुआ रस शब्द से रसन इंद्रियो तो को लेना क्यों प्रकरण इंद्रियों का प्रकर रशाच्चा, रशाच्चा, तो प्रकर है यह टिप्पणी का अपने बता दिया और त्वक तो रसय त्व इंद्रिय और उसका विशेष पर्श करना जो शीतष्णादि का पर्श है वो विषय है ये सब के सब बाघ सक्तव्य ज्ञानेन्द्रिया हो गए कर्मेंद्र कुछ बाघ से वक्तव्यम से वाणी और वक्तव्य विषय शब्दादि जो बोलेगी वो अच्छा और आदत हस्त आदत्तव्यम हस्त इंद्रिय और आदत आदत्तव्य जो विषय ग्रहण का विषय जो होगा और उपस्थर्च आनंद उपस्थ इंद्रिय और आनंदे तप्य विषय है सुख ये जो आनंद विषय है ये भी उसी आत्मा में हो जाते हैं पायितव्यों से उदाइंद्रिय और विसर्जितव्य विषय ये उसी में एक होते हैं पाद गंतव्यंश पाद इंद्रिय ये पैर नहीं इसमें इंद्रिया है चलने वाली इंद्रिया हैं तो पाद इंद्रिय और गंतव्य विषय जो गमन है ये भी उसी में है तो क्या सिद्ध हुआ था कहते बुद्ध इंद्रिया कर्मेंद्रिया होता है होता एक ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया को बता दिया उनका विषय को बता दिया बुद्ध इंद्रिया कर्मेन्द्रियाणी तदर्थ उसके जो विषय है ज्ञान इंद्रियों का विषय तदर्थ से ला उनके अर्थ तद उनकी जो अर्थ है विषय है ये कहे गए ये कह आगे अब अंतकरण की तरफ चलते हैं आप मनस् पूर्वोत्तम मन पहले जो कहा है जो मन स्वप्नों को देखने वाला मन कहा हुआ है पहले पूर्वोक्तमन पूर्व पूर्व मंत्रो में जिसकी चर्चा हो चुकी है मन, मन नाम देवगी को मन और तथा विषय उसका विषय होता है मंतव्य सोचना जो विषय होता वो भी उसी में एक होता है और मन भी नहीं है मंतव्य विषय भी नहीं बुद्धिश्च है निश्चयात्मिका और बुद्धि सवदेश्य जो निश्चय करने वाली को बुद्धि कहते हैं मन में समीचीनत्व असमीचिनत्व दो बुद्धि होती है कोई भी वस्तु तो हमारे सामने आने पर शुरू शुरू में हम उसको दृष्टि डालते हैं तो शाम संकल्प पर विकल्प संकल्प कल्प संकल्प विरुद्ध कल्प विकल्प ये है कि वो है अच्छा है कि बुरा है ऐसी दो बुद्धि हो जाती है उस काल में अंतकरण को मन कहते हैं और कालांतर में यह अमुख ही है करके निश्चय करते हैं हम तो उस काल में बुद्धि कहते हैं अंतकरण ही है वो उसके चार वे मन बुद्धि अहंकार करके चार प्रकार काम करता है चार नाम पड़ा हुआ है अंत कर मिलकर के एक अंत करनी है तो बुद्धि विषय मैंने ये अमुघी है मैंने अच्छा है तो अच्छा है बुरा है तो बुरा है जो भी है एक निश्चय करते उसको उसको बुद्धि कहते हैं निश्चय आत्म का कहा बुद्धि बुद्धि निश्चय स्वरूप होती है बोधव्यंश तद विषय उसके विषय होगा निश्चय करना रूपी ज्ञान विषय होगा उसका वो भी उसी में होना और अहंकारस अभिमान लक्षण। अहंकार क्या है ये शरीर इंद्रिया आदि में एक अभिमान होता है इसी का नाम अहंकार कभी शरीर में कभी इंद्रियों में लेकर के अहंकार हो जाता है अभिमान होता अभिणान अभिणान है अभिमान का नाम यह अहंकार है अर्थ किया अहंकारस अभिमान अलक्षम अहंकार वही जिसका स्वरूप अभिमान है ऐसे जो अहंकार है अभिमान लक्षण अंतकरण अभिमान करने वाला अंतकरण ही है ये वही अहंकार है जो कभी शरीर में अहंकार करता है मैं ब्राह्मण हूं अमुक हूं पुरुष हूँ स्त्री हूं अहंकार करता है कभी इंद्रियों में करेगा मैं तो देखने वाला हूँ सुनने वाला हूँ ऐसा तो ये अंतकरण का ही एक धर्म है ये अंतकरण ही है अहं और अहंकार विषय कहा अहंकर्तव्य अहंकार करना उसका कर्तव्य बनेगा अभिमान का विषय अहंकार करना उसका विषय ये भी आत्मा में एक हो जाते हैं चित्तम चेतनावद अंतकरण चित्त करता है।, है कभी कभी बेहोश में होता है, है। ब्राह्मण तो चल रहा है अवस्था में चेतना लुप्त तो हुई है चेतन लुप्त तो नहीं होता चेतन अलग है चेतन आत्मा चेतना, चेतना अंतकरण का एक पर्यावाचक धर्म है चेतना चेतना एक शक्ति है अंतकर्ण की शक्ति है।, है।, आत्मा चेतन है।, है।, है।, है वो कोटि में है, आत्मा नहीं आत्मा को तो चेतन कहेंगे, चेतना नहीं बोलते हैं, ये अंतर है चित्तम जो चेतनावत अंतकर्ण चेतना वाले अंतकर्ण को चित्त कहते चेतना अंतकरण की वृत्ति है वो वृत्ति वाला जो अंतकर्ण होगा चेतना वाला अंतकर्ण को कहा चित्त चेतना बात चेतना वाला चेतना वाला चेतना वाला जो, चेतना वाला जो एक अंतक चेतना स चिदाभासम खाली वो नई चिदा के सहित जीविक सहित सचिद चिरा भाषण सहित सचिद चिरा भाषक सहित लेना टिप्पणी का भी कहा चित्त शब्द में चिरावास के ना ये बताया था अर्थवा चेतना चिंतन अथवा चेतना का चिंतन चिंतना भी कर सकते हैं चिंतन के चेतना ये भी कर सकते हैं कहा आगे चेतना हो गया चित्त हो गया तो चेतन तब्यम से तद विषय फिर चिंतन का जो विषय बनेगा वो हो जाएगा उसका विषय हो जाएगा सूत्र आपका रूपी होना है तेजस्व तो इंद्रिय पहली एक बार तेज आ पंचभूतों की चर्चा में फिर आया तेज से क्या लेना है प्रकाश तेजस्त व्यतिरिक प्रकाशायते बोलते है जिसको यहाँ दो है एक तो पश्चाही है जो शीत शीतोषणादी का स्पर्श करने वाला तौगिंद्रिय है और दूसरा उससे अतिरिक्त प्रकाश विशिष्ट कांती छवि शरीर की रोशनी बोलते हैं उस, उसको कहें तेज का इस तेज के शब्द भूत वाला तेज तो पहले हो चुका है पंचभूतों में तेजो माचा में हो चुका है एक बोल रहे हैं तेजस्तर ते, तो, से अतिरिक्त तेज तो, है शीतल उत्तर स्पर्श करने वाली उससे अतिरिक्त इंद्रिय एक और है प्रकाश विशिष्ट है जो छवि बोलते हैं कांती बोलते हैं शरीर की सभी जैसे सौंदर्य लगता है उस तेज के कारण से शरीर का सौंदर्य होता है उ, उसको लेना तेज शब्द करते निर्भाष्य विषय उस तेज के द्वारा जो निर्भाषा तो के, तो तो के द्वारा प्रकाश होगा प्रकाशित होने योगी को विद्युत प्रकाश्य वस्तु है कहा अच्छा तीन नंबर के दो और तीन नंबर की टिप्पणी तो भी कहते हैं प्रकाश विषय तो गतो या प्रकाश है इंद्रिय तो है जो कांति बोलते बोलते छवि शरीर तो से तो से इसका तया ना विशेष त्वगा उसके द्वारा उस प्रकाश के द्वारा विषय क्या होगा तो नामक चार होगा चमड़ी को तो प्रकाश करेगा और किसको करेगा वो प्रकाश जान वो है आ, वो, प्रकाश वही उसी को करेगा तो इंद्रियों को प्रकाश करना उसे तो इंद्रिया सुंदर दिखाना उसका काम है तीन नंबर के तेजो टिप्पणी विद्युत चमकने के योग्य को कहना चाहिए तो ये जो तो तो तो बाहर बिजली चमकती है उसको लेना चाहिए किन्तु यहां पर सम लेना या इंद्रियों का प्रकरण में चल रहा था इसलिए क्या लेना है तो कहते यहां पर तो इंद्र जन रहने वाला तेज लेना ये बोल रहे हैं टिप्पणीकार समिहारा साथ में कथन होने से नीव्यम तेजी पक्ष दिव्य भवत दिव्यम जो आकाश में चमकने वाला तेज नहीं लेना विद्युत को नहीं लेना जो प्रकाश आकाश में चमकने वाला प्रकाश विद्युत विद्ध का विषय होगा तेज का विषय वो नहीं लेना क्यों अध्यात्म प्रकट विरोधा क्योंकि अध्यात्म प्रकट का विरोध हो जाएगा या अध्यात्म प्रकट चल रहा है ये तेज शब्द में और हम अध में पहुंच जाएंगे तो विरोध हो जाएगा अधिभूत तो में चुप पहुंच जाएंगे तो विरोध होगा ये कहा क्योंकि तेजस्त तेजो मात्रा इत तत्संग्रहा दूसरी बात जो भौतिक तेज थे दिव्य तेज है बिजली आदि जो थे तो तो तेज तेज वो तो तेजस्त तेजो मात्रा से करके आ गए वो तेज के मात्रा में आ चुके हैं वो इसलिए बोला इसलिए कहा त्वक तो कहा त्वक गांति विशेष सौंदर्य को यहाँ त्वक तो सब लिया आगे भाष्य में कहते हैं प्राण सूत्रम या प्राण शब्द से व्यस्ती प्राण में सूत्रात्मा को लेना है समस्ट प्राण प्राण जिसको सूत्र कहते हैं अंतरिया दो जब उसको क्रिया शक्ति विशिष्ट रूप से देखते हैं तो उसको सूत्र बोल देते हैं और ज्ञान शक्ति विशिष्ट रूप से देखते हैं तो अंतरियामी बोलते हैं हिरण्यगर पर दो नाम हो जाता है सूत्रात्मा भी वही होता है और वही बनता है क्योंकि हमारे जो अंतकरण है कुछ जानने वाले हैं कुछ करने वाले हैं दोनों मिलाकर के हैं तो समी में पंच प्राण और कर्म इंद्रिया काम करने वाले और पंच ज्ञान इंद्रिया और मन आदि को जानने वाले तो सब मिला हुआ पूंज है वो सूक्ष्म शरीर तो समष्टि सूक्ष्म शरीर का पूंज होता है तो वह दो है ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दो से युक्ता है उपुंज तो ज्ञान शक्ति विशिष्ट अवस्था में देखते हैं तो अंतर्यामी शब्द से बोल देते हैं और क्रिया शक्ति विशिष्ट को लेकर के ये सूत्रात्मा बोलते हैं एक आब्द से व्यस्टि प्राण सूत्र को सूत्रात्मा को लेना एक आ सूत्रम यद आचक्षत सूत्र शब्द से कहा जाता है उपनिषद में बृहता सूत्रात्मा सूत्र शब्द से कहा गया यद प्राण से सूत्र आचे जिसको सूत्र शब्द से कहा जाता है तेल विधारित संग्रथनीय सर्वम भी उसके द्वारा पदार्थ संपूर्ण जगत का पदार्थ है गुछ, गुछ गुछ जाना उसमें गुथा हुआ है सभी संसार सर्वम भी कार्य कार, कार कर संपूर्ण शरीर इंद्रिय वर्ग उसी में गुथा हुआ है वही सूत्रात्मा में पाराथ नाम ना रूपात्मक जो पार्थ दूसरे के लिए संघात रूप में तैयार हुआ इतना ही है बस पृथ्वी मात्राचा से लेकर के प्राणारे यहां तक का विषय जितना बता दिया के हैं। इसके कोई दूसरे के लिए है पार्थ है न संघतम जो पार्थ रूप से दूसरे के लिए संघात बन के बैठे हुए हैं सारा योग करके दूसरे के उपयोग में आते हैं संगतम, नाम रूपात्मक जो जगत सारा संसार बोलते यही है, है। पृथ्वी शब्द से शुरू करना और प्राण में जाकर के लीन कर देना इतने भी सब आ जाएंगे पूरे आ जाएंगे नाम रूपात्मकम नाम और रूप स्वरूप मानी शब्द और अर्थ स्वरूप जितने जगत है यदत इतना ये बस पृथ्वी से पृथ्वी मात्रा चेकर के ये प्राण जिरा तब्यम से यही तब जितना समझ रहा सारा संसार उसी आत्मा में लीन हो जाता है अब एक बच जाएगा जिसको परमाता करके बोलते थे उसको भी अगले मंत्र में वही लीन करना चार की टिप्पणी संगत परार्थम संघात होने से क्या होगा पराठ होगा जो तो संघात होता है दूसरे के लिए होता है परार्थम यदर्थम चाहिए जिसके लिए है संघात जिसके लिए है सर्वस्मात अस्मात्व वो व्यक्ति जिसके लिए ये होंगे ये वो व्यक्ति ये सबसे पर गुणा, अलग होगा जिसके लिए यह है सारा ये मिला हुआ पुंज पृथ्वी पृथ्वी मात्रा से लेकर के प्राण विधाय तब्यम से प्राण यहां तक जितने विषय बताए गए जिसके लिए विषय होंगे वो व्यक्ति इनसे अलग होंगे ये टिप्पणी का आकार है ंग तत्व परार्थम का संघात होने से परार्थ जो संगात होता है दूसरे के लिए होता है इसलिए यदर्थम चाहिए जिसके लिए यह ये सब ये संघात बना होगा यह तत्ती सर्वस्मा अस्मात्म यह सबसे पर होगा अतिरिक्त होगा जिस जानना है ये भैदी त्वम पद त्वर्थ शोधन विभक्षित इसलिए तुम पद का अर्थ तत्व तो तो आने वाला तुम शब्द का अर्थ का शोधित हो जाता है यानी आत्मा ये सबसे अलग चीज है ये हो जाता है एक आप इत्यादि ये बता दिया ठीक रही तो तो आ देखें आपो मात्रा इत विभक्ति अलोपा आपश्चा आपो मात्राचा कहा भाष्य में भी ऐसे है मंत्र में भी ऐसे ही है जब वहां पर आपो मात्रा अपाम मात्रा अम मात्रा होना चाहिए ष्टी समास होना चाहिए अम मात्रा बोलना चाहिए आपस पहले वाला तो ठीक है प्रथमा है दूसरा वाला समस्त पद है वो शास्त्री समाज करना चाहिए शास्त्री समाज करना अम मात्रा बोलना चाहिए आपो मात्रा कैसे हो गया कहते हैं जो समास होने पर भी विभक्ति भी का जो अलोक हुआ है वो छस प्रयोग ये टीकाकार बोर्ड है आपो मात्रा इतना विभक्ति अलोक छंद विभक्ति का अलोक हुआ है वो छांदस प्रयोग है आगे स्थूलानी जगह जब आश्र में कहा था स्थलानी से सूक्ष्मणी से भूतानी पृथ्वी आदि पंचभूत थूल और सूक्ष्म है अपंकृत अवस्था वाले सबके सब उसी आत्मा में एक हो जाते थूलानी जब पंचीकृतानी चाहे समझना थूलानी चाहक्षणी से कहा तो थूलानी शब्द से क्या लेना है पंचीकृत वाले को लेना टीकाकारतच्च पंचीकरण एक सिद्धम पंचीकरण जो है ना पंचीकरण की व्याख्या है यही इसी से सिद्ध हो रहा है यह श्रुति सिद्ध है पंचीकरण जो है ये श्रुति पर कहा गया है पक्का एक, एक, एक ये मनोकल्पित नहीं है श्रुति सिद्ध है इति उक्तम उक तो कथम हो गया अन्यथा आकाश मात्रा जो पृथक उत्पत्ति अनुपत्ति है पृथक उत्पत्ति अनुपत्य है नहीं तो अगर पंचीकरण न हो तो आकाश और आकाश के मात्रा को दो दो करके अलग नहीं करना चाहिए आकाश और आकाश मात्रा से बोला हुआ है तो अलग अलग करके कहा अगर पंचीकरण न मानेंगे तो नहीं हो सकता पंचीकरण मानने पर ही हो रहा है। नहीं तो आकाश आकाश मात्रा से आकाश से से होगा आकाशाश कहा आकाशीय एक रहेगा फिर आकाश मात्रा कहां से रहेगा ये पंचीकरण है ये समझना पड़ेगा ये यद्यपि मंतव्यालो मनन आदि चतुष्ट विषय यद्यपि देखो अंतकरण एक ही है मंतव्यदि जो होते हैं विषय है होते हैं मंतव्य वेदितव्यदि जो विषय होते हैं अंतकरण चतुष्टायी का विषय है एक ही है वो यही कहते हैं यद्यपि मंतव्यादयो मंतव्य बुद्धव्यो भी होगा अहंकर्तव्य चेतयितव्य जो भी होगा मन आदि चतुष्टायी विषय भिन्न भिन्न विषय है अलग अलग है मन आदि चार का विषय है विषय अभी द्रष्टव्य आदि विषय फिर भी ये जो अलग अलग मन के विषय होने पर भी देखे सुने हुए कि तो मनादी करेंगे ये मनादी करेंगे तो ये जो द्रष्टव्य बाह्य विषय है वही है वास्तव वास्तव्य तो वही है जो बाहर का विषय उसी तो उन्होंने चिंता करना है वही है यद्यपि ये स्थिति है माने दृष्ट जैसे चक्षुषा द्रष्टभ्यम से करके बोल दिया था तो द्रष्टव्य में यह आ गया द्रष्टव्य स्रोतव्य जो बोला गया उसी में मनादि का विषय हो जाता है यद्यपि स्थिति ऐसी फिर अलग क्यों किया होगा मंतव्य आदि को ठीक है ये बात न प्रथम अलग नहीं है जो बाह्य द्रष्टव्य विषय है वही मंतव्य हो जाते हैं बाह्य विषय का तो चिंतन कर रहे इन्होंने ही हो जाते जाता भी ऐसा है तथापि फिर भी मंतव्यवादी रूपेण पृथक फिर भी मंतव्यवादी स्वरूप से पृथक हो जाता है पहले दृष्टव्य रूप में था अभी मंतव्य रूप में हो जाता है केवल मन का विषय बन जाएगा पहले चक्षुष्हेत मन आदि का विषय था अभी केवल मन का विषय बनेगा इत्यादि प्रथम निर्दिष्टा फिर अलग दृश्य हुए समझना चाहिए कहा कहा कहा आगे तोक या तोक या था था तो प्रकाश इत्यादि करके ऐसे बता दिया था उसके लिए बोलना चाह रहे हैं तेजस्वीकरण तो यह तेजस्व करके जो अंतिम आया था विद्युत था उसके अर्थ कर रहे कैसा है तो कहा तोगास रयम चर्म तत्प्रकाश निर्भाष्यम चर्थाश्रय जो विषय होगा तो आश्रित जो विषय होगा तो विषय ऐसा त्वगाश्रय बौदी समास होगा मान तौग इंद्रिय में आश्रय जो विषय है क्या विषय है एक छवि जो बोलते हैं कांति बोलते हैं प्रकाश से जो विषय होगा यही होगा वो वो क्या है तो चर्म है तो मेरा तो में आश्रित विषय चर्म है, एक चमी है अच्छा चलो उसके द्वारा तत्प्रकाश तो निर्वाच्य चर्म हो जाता है, उस तो तो जो है, तो है उसके प्रकाश होगा चर्म जो तदेव इत्यादि तो वही है वो एक पांच के ट्रिप्पणी में कहते हैं तोगाश्रय उत्तम वक्तों तोगाश्रय जो किया न, वहां तोगाश्रय पुलिंग में पाठ होता तो अच्छा होता वो तो आश्रय श्रय क्यों उसका जो विशेष होगा विषय होगा तो कहे आश्रय जिस विषय का ऐसा विषय विषय शब्द अध्ययन करना होगा तो पुलिंगा में होना अच्छा होता है यहाँ नपुंसकिंग में प्रयोग दिया है तो टीकाकार बोला हुआ है टिप्पणी कार कहते हैं तो आश्रय ऐसा अच्छा होता है पुलिंग में प्रयोग अच्छा होता है अच्छा आगे पृथ्वी इत्यादि ना विधारित अभ्यं इत्यांत यही सिद्ध होगा पृथ्वी यहां से आरंभ किया था और अंतिम शब्द आया विधारही तब्यम च प्राणस्य विधारही तब्यम से यह अंतिम शब्द माने इस मंत्र का शुरू में पृथ्वी च वहां से आरंभ हुआ अंतिम में च ये इतने से क्या सिद्ध हुआ तात्पर्य क्या निकला यह बतलाना चाहते पृथ्वी च इत्यादि ना वहां से आरंभ करके और विधारही तब्यम च यहाँ इसके माध्यम से आत्मा व्यतिरिक्तम तद उपाधिभूतम आत्मा से अतिरिक्त है ये सारे पदार्थ और उस आत्मा के उपाधि ये सारे हैं। तद उपाधि भूतम उसी के उपाधि स्वरूप हैं। सर्वम च उक्तम सबके सब जो आत्मा से अतिरिक्त है और आत्मा के उपाधि बनते हैं भिन्न भिन्न अवस्था में सभी कभी कोई उपाधि का भी कोई उपाधि बनते हैं ये सब के सब कह दिया आत्मा से भिन्न आत्मा की बनने वाले उपाधि जितने थे सब बता दिए ये कहा सुवस्था में उपाधि से अतिरिक्त हो जाता आत्मा ये बोलना चाहता सर्वम ही इत्यादि भाष में एक आता सर्वम ही, ही कार्यकर्म जातम चाहे शरीर समुदाय हो चाहे इंद्रियो का समुदाय जो भी है जितने भी संसार है पार्थ है संगतम सबके सब परार्थ हैं अन्य के लिए है संगात जो होगा दूसरे के लिए होता है नाम रूपात्मगम ये सारा संसार एक ही है नाम रूपा स्वरूप है प्रत्येक का एक एक शब्द है अपना अपना एक विषय है नाम रूप स्वरूप सारा संसार एतावध है पृथ्वी लेकर के प्राणस बिदारी है बस। एक ही मंत्र में सारा हो जात एक अब एक रह जाएगा जो तो प्रमाता बनकर के चलने वाला जो जागृत स्वप्न में प्रमाता होकर के चल रहा है उसके अभी बचा हुआ है वो कहा क्या होगा उसकी चर्चा आगे बोलते है मंत्र है येषि द्रष्टा प्रष्टा श्रोता घाता मंता कर्ता कर्ताज्ञात्मा पुष्ता सह परे अक्षरे आत्मे संप्रतितेष ही दृष्टा प्रष्टा स्रोता घ्राता मंता बोधा करता विज्ञान आत्मा पुरुष स परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते ये सह ये जो प्रसिद्ध है ये प्रसिद्ध जो दृष्टा देखने वाला जो जागृत में देख, देख रहा है स्वप्न में देख रहा है दृष्टा प्रष्टा छूने वाला स्पर्श करने वाला जाग्रत में विषयों का उपवास्थ्य करने वाला प्रश्न श्रोता शब्द सुनने वाला घ्राता गंधों को ग्रहण करने वाला रसायता जो सड़रस का ग्रहण करने वाला मनता मनन करने वाला बोधा मान तो ज्ञान प्राप्त करने वाला जानने वाला कर्ता काम करने वाला विज्ञान आत्मा जो विज्ञान स्वरूप आत्मा है ज्ञान स्वरूप आत्मा बोलते हैं तो, पुरुषा जो पुरुष है आत्मा सब सो आत्मा भी परे अक्षरे आत्मा नहीं संप्रतिष्ठा है उस सुसुप्त अवस्था में जो पर आत्मा है उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है ये भी अपना स्वरूप हो जाता है उसका वो प्रमाता बन के काम नहीं कर सकता वो भी उसी में एक हो जाता है ये बता दें ये जो तो दृष्टा जो बना हुआ है दृष्टातु से त्रिचिक्र हुआ त्रिजंत्र का रूप है जैसे पितृ का पिता बनता है धात्री का धाता बनता है वैसे द्रष्टि शब्द है उसका द्रष्टा बना हुआ है तो दृष्ट धातु है तो यहाँ पर दृष्ट धातु से जब त्रिज करेंगे तो पुगमता लोक से गुण होकर के दृष्टा होना चाहिए आकार के बाद रकार होना चाहिए गुण गुण करेंगे तो रकार किधर होगा आकार के बाद होगा और बन के वो तो पहले कैसे आ गए रकार इसके बारे में टिप्पणी लिखते हैं ये कुछ नहीं दृष्टि से है दृष्टा सिरिजृश्य सूत्र है सृज धातु दृष्ट धातु ये दोनों को अम का आगम होता है झलादि अकित झलादि प्रत्यय बने रहते हैं सृज धातु को भी होगा सृष्टा बनता है दृष्ट धातु को दृष्टा बनता है ये, ये। अम का आगम होगा तो अम का आगम होगा तो विद्य चुमत पर लग जाएगा धातु क्या था दृश्य तो अम आएगा तो भिकार के बाद में अम बैठेगा येगा क्या बन जाएगा द्रव बन जाएगा द आगे स है आगे त्रिज है वो अब दृश्य बढ़ते आदि लगाना अतुत्व कर देना वो काम करते रहना दृष्टा बन जाएगा श्री दृश्य व्याकरण का सूत्र लगा दिया है और कुछ नहीं है सृष्टा में सृज धातु जो है ना अनुदात उपदेश अवस्था का अनुदाता उन्दार, है इसके लिए विशेष और भी सूत्र लगता है श्री दृश्य जल्यम की तो लगना ही है कि विकल्प तो से होगा उसको सृज वही बोलना चाह रहे हैं टिप्पण कार्य बोलते हैं स्रष्टा स्रष्टा बनाने के लिए कैसा होगा क्योंकि सूत्र का दोनों दृष्टांत दे रहे हैं स्रष्टा से हो तो मंत्र में नहीं है तो सूत्र में सीरीज धातु और दृष्ट धातु दो धातु के तात्पर्य है तो सीरीज को भी बता रहे हैं वहां पर ये सूत्र लगेगा अनुदा, अनुदात अनुदात ऋतुप्त धातु हो अनुदाता अच वाला हो रिकारे हो उसको विकल्प से अम जलादि अथित प्रत्यय पर नहीं होगा से होगा तो श्री धादा तो भी बनेगा भी बनेगा। जैसे क्रस्टा, क्रस्टा दो बनाते हैं। सरते बता रहे टिप्पणी का अर्थ यही है अच्छा ठीक है द्रष्टा इत्यादि ना उपहित स्वरूप स्वरूप उचित सही द्रष्टा आदि ने उपाधि विशिष्ट स्वरूप कहा जाता है उपाधि विशिष्ट अवस्था के स्वरूप उपहित उपाधि विशिष्ट को उपहित कहा माना जो परमाता बनकर के काम करता था जागृत अवस्थाओं में ये ऐसा ही इत्यादि मंत्रों के द्वारा इसके स्वरूप बता रहे हैं ये भी सुशुक्ति में वही परात्मा में एक हो जाता है अपना स्वरूप नहीं रहता इसका दृष्टा श्रोता नहीं बन पाता एक सही ये प्रसिद्ध है ये द्रष्टा इत्यादि द्रष्टा इत्यादि शब्दों के द्वारा उपहित स्वरूपों को तो उपाधि विशिष्ट को उपहित कहा जाता है तो जो प्रमाता बन के काम करने वाले को, इसका स्वरूप कहा जाता है पूरा काम पूर्व मंत्र में विषय आत्मा में लीन कर दिया और विषय को करने विषय जो आत्मा होगा उसका लीन कराना है इसलिए अतः परम इसके आगे यदि आत्मरूपम जो आत्मस्वरूप है कैसा है जल सूर्य सूर्य का आदिपत भोक्तृत्व कर्तृत्वि जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है उसी प्रकार यहां उपाधियों में प्रतिबिंब पड़ा हुआ है जो तो आत्मा का ही प्रतिबिंब है उसको कहा प्रतिबिंब है जल सूर्य का आदिपत जैसे जल में पड़ने वाला सूर्य के प्रतिबिंब को जल सूर्य का बोलते हैं सूर्य जैसा है इसलिए उसको सूर्य का वास्तव सूर्य नहीं है जल में पड़ने वाला प्रतिबिंब जल सूर्य का आदिपत टिप्पणी दोनों वर्गी जल सूर्य जल ये सूर्य प्रकृति जल जलसूर्य का जल में सूर्य जैसी आकृति है उसकी सूर्य तो नहीं है वो सूर्य जैसी आकृति है इसलिए उसको जल सूर्य का कम का, का। प्रत्यय होता।, होता है प्रतिकृत सूत्र है उससे कम प्रत्यय होता है ये कहना चाहते हैं जल सूर्य कह इत्यादि जल सूर्य कह दो नंबर के प्रण जल सूर्य का आदिवत भोक्तृत्व कर्तृत्व ने यह प्रविष्ट कर्तृत्व रूप से प्रविष्ट हुआ है आत्मा का ही प्रतिबिंब है किंतु तो? आत्मा तो शुद्ध था यहाँ पर आया तो कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप लेकर के आया हुआ है फलभोक्ता कर्म करता फलभोक्ता बन के उस ये शरीर में प्रविष्ट हुआ उसके अर्थ बता दे ऐसे इत्यादि शब्दों द्वारा ये कहा जा है भाषा आगे बोलते हैं ऐसा ही द्रष्टा प्रष्टा श्रोता ग्राहता रसिता ममता बोधा करता आत्मा विज्ञान कर्म विज्ञात करणभूतम उत्यादि इधम तो विजाना विज्ञान बाकी ये जो विज्ञानात्मा है कैसा है ये ऐसा ही द्रष्टा जो देखने वाला परस करने वाला सुनने वाला गंध ग्रहण करने वाला रसास्वादन करने वाला मनन करने वाला ज्ञान प्राप्त करने वाला कर्ता और विज्ञानात्मा विज्ञान आत्मा में क्या विग्रह करना विज्ञान शब्द में करण में लूट नहीं करता में लूट करना बहुलोम एक सूत्र है कृत्य प्रत्यय लुट प्रत्यय व्यविचार से हो जाते हैं यद्यपि लुट प्रत्यय भाव में होना चाहिए क्योंकि व्यविचार कर्ता में हो जाएगा कृत्य लुटो बहुलोम ऐसा सूत्र है कृत्य प्रत्यय और लुट प्रत्यय जिस अर्थ में विधान किया उसमें तो होगा ही अन्य अर्थ में हो जाता है ये अर्थ कर रहे हैं विज्ञान विज्ञानात्मा में विज्ञान विज्ञाते अनेना विज्ञान विज्ञान तो विज्ञाते अनना यदि करणभ बुद्धि विज्ञान शब्द का अर्थ लेना है करण ऐसा विग्रह यदि करेंगे कारण कारक में करेंगे तो बुद्धि आ जाएगी विज्ञान विज्ञाएते ऐसा ऐसे विज्ञान करें तो कारण कर्णभूतम बुद्धियादि विज्ञान का अर्थभूत कारण स्वरूप बुद्धियादी आ जाएगा अच्छा बुद्धियादी इधम तू और ये जो अभी चर्चा में विज्ञान आत्मा में विज्ञान शब्द है ये विज्ञान यहाँ आत्मा में आए हुआ विज्ञान ये बिजाना विज्ञान कार्तिकारक में करना लूट प्रत्येक विजानाति यदि विज्ञान विज्ञाते विज्ञान में ऐसा नहीं करना लूट तो है बीजानाति विज्ञान जानता है इसलिए उसको विज्ञानता जानने वाला आत्मा ऐसा अर्थ करने कर्तिकारक रूपम या विज्ञान शब्द आत्मा में आया हुआ विज्ञान स्वरूप आत्मा तो इसका अर्थ करना है झूठ प्रत्यय कर्ता कारक में कारण में नहीं करना नहीं तो बुद्धि में चल जाएगा विज्ञान कर्तिकारक रूप तदात्मा तत्स्वभाव कर्तिकारक ही स्वभाव है जिसका कर्ता भूखता बनना स्वभाव है जिसका ऐसा विज्ञान स्वभाव है कहा पुरुष आगे पुरुष शब्द है क्या है कार्यक्रम संघात उक्त उपाधि पूर्णता जो तो पूर्व में कहा गया कार्यक्रम समुदाय है उसमें पूर्ण है व्यापक है ये नहीं एक देश में नहीं है पूरे देश में है पूरे शरीर और इंद्रियों में व्याप्त है इसलिए उसको पुरुष शब्द से पूर्णता पूर्णत्वा पुरुष कार्यक्रम संघात उक्त उपाधि पूर्णत्व पूर्व में जो उपाधि बताई गई है पूर्व मंत्र में जितने भी आत्म को उपाधि बताई उसमें पूर्ण है व्यापक है इसलिए उसको पुरुष कहा गया कहा सच वो कैसा है ये इसमें जो प्रविष्ट हुआ जल सूर्य का आदि प्रतिबिंब से हाँ। जल सूर्य का आदि प्रतिबिंब के समान है ये जल में पड़ने वाला सूर्य के प्रतिबिंब जैसा है ये जल सूर्य का आदि प्रतिबिंब से सूर्य आदि प्रवेश वो क्या होता है जैसे जल में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब होगा सूर्य का प्रतिबिंब जल सुख जाए तो वो कहां प्रवेश करेगा वो प्रतिबिंब कहा जाएगा सूर्य में प्रवेश होगा ये मानना पड़ता उपाधि हट गई तो यहाँ भी ये जो करके चल रहा था प्रमाता उपाधि शरीर आदि उपाधि नष्ट हो गई उसका नहीं लीन हो चुकी है तो उसका कहां जाएगा आत्मा में एक हो जाएगा ये दृष्टांत दे रहे हैं सच प्रमाता बन के चलने वाला विज्ञान है वह कर्तृत्व भुक्त रूप से शरीर में प्रविष्ट हुआ आत्मा जला जल सूर्यादि प्रतिबिंब से सूर्यादि प्रवेश दृष्टान जैसे जल में पड़ने वाला प्रतिबिंब का सूर्य में प्रवेश होना होता है इसी प्रकार जलादि आ कब तो प्रवेश करेगा वो प्रतिबिंब जलादि जो उसका आधार था जहां पड़ना था प्रतिबिंब उसके शोषण हो जाने पर वो सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है ठीक इसी प्रकार ये भी है ये भी परे अक्षरे आत्मा संप्रतिष्ठा ये जो करता भोक्ता बन के चल रहा था उपाधि के समय में अब वो परम आत्मा में हो जाता आत्मरूपी हो जाता है कहा कि टिप्पणी जल सूर्य कहती जले सूर्य प्रकृति जल सूर्य का प्रकृति माने जल में सूर्य जैसे प्रकृति है आकृति है उसको कहेंगे जल जल सूर्य का कण प्रत्यय हुआ है जल सूर्य का इत्यादि तो जले सूर्य का तीन नंबर टिप्पणी में ये बोलते हैं जल सूर्य का जले सूर्य प्रतिकृति प्रतिकृतिर सूर्य कहा जल में सूर्य जैसी आकृति है इसलिए उसको जल सूर्य का कहा कन प्रत्यये प्रतिक्रता ऐसा पाणी में सूत्र है ये वर्थ नहीं तो क्या करते हैं ये कण प्रत्यय कर देते हैं आकृति अर्थ को लेकर के ले। ऐसा मान सूर्य जैसी आकृति है इसलिए उसको सूर्य कहा सूत्रा है लघु में भी है तद्धित में आखिर सूत्रा ही कम प्रत्यय करता है कम नाशो प्रतिकृति काष्टादि प्रतिमा रूपा इतिहास नाह क्या ये प्रकृति प्रतिकृति ऐसा नहीं जैसे काष्टादि की प्रतिमा होती है प्रतिमा बनाते है ना मूर्ति आदि बनाते भगवान जैसे है प्रतिकृति ऐसा का प्रतिमा हैं उस प्रकार की पाक्षण आदि तो है ही नहीं कैसे होगी तब ये कर रहे माने ये जो आत्मा है परमात्मा ये असौ प्रतिकृति ना इसको आकृति मानना संभव नहीं क्यों काष्टादि प्रतिमादि रूप काष्टादि प्रतिमादिप स्वरूप तो है नहीं है इतिहास प्रतिबिंब प्रतिबिंब है जल सूर्य कश असौ प्रतिबिंब जो जल सूर्य का वही प्रतिबिंब है, है। जल सूर्य का प्रतिबिंब ऐसा टीका में हुआ था ये विग्रह करना एक कर्मदारी समास कर देना जल सूर्य का में और प्रतिबिंब में कर्मधारी समास कर देना ये बता दें एक जैसे में मिला देते चलो टीका ऐसा ही द्रष्टा इत्यादि उपयुक्त स्वरूप गुचेतेष्टा इत्यादि रूप से उपहित आत्मा को कहा जाता है उपाधि विशिष्ट आत्मा कहा जाता है कहा इत्यादि कहा अतरम इत्यादि से बोल दिया अतपरम आत्म जल स्वर्ग आदि अनुष्ट आत्म का जो स्वरूप मान उपाधि विशिष्ट होकर क्या प्रविष्ट हुआ है उसकी चर्चा करते हैं कहा उपाधि कृतम दृष्टि उपाधि व्यतिरिक्ते अनुपहित आत्मे आरोपित लघु इति उपाधि भिन्नोपि आत्मा दृष्टा इत्यादि भिन्नोप्रष्टा देखो उपाधि कृत पर भी उपाधि के कारण है इसमें भोक्तृत्वादी उपाधि कर्तृत्वभोक्तृत्वादी दृष्टि उपाधि व्यतिरिक्ते उपाधि से अतिरिक्त जो अनुपहित आत्मा होगा शुद्ध आत्मा होगा आत्म ने आरोपित ये सब उसमें आरोपित है शुद्ध आत्मा में आरोपित है कर्तृत्व आदि जैसे कैसे होता है स्फटिक के लौहित्यवाद जैसे लौहित्य पुष्प में है स्फटिक में आरोप हो जाता है लालिमा किसी पुष्प में है आरोप कहाँ होता है स्फटिक में ठीक इस प्रकार शुद्ध आत्मा में आरोप होता है कर्तृत्व भक्तृत्व आत्मा धर्म नहीं है यह बुद्धि आदि का धर्म है और आरोप होता है आत्मा लौहित्यवद अस्थि उपाधि भिन्न आत्मा उपाधि भिन्न आत्मा है सिद्ध करना उपाधि भी आत्मा ने उपाधि भिन्न भी आत्मा है इति आत्मा इत्यादि इसलिए द्रष्टा इत्यादि से कहा गया इससे भिन्न आत्मा है विज्ञान इत्यादि कर्तवाचक है त्रिजो भागात विज्ञान आत्मा ने दृष्टा इत्यादि में जैसे त्रिज प्रत्यय है कर्तावाचक वैसे विज्ञान स्वरूप में तो त्रिज तो है ही नहीं कर्तावाचक या तो कर्णवाचक है वो त्रिज एक लूट कारण में होगा कर्णाधिकर्ण से सूत्र के अधिकार में या तो कारण में या अधिकरण में होना है उसने उस सूत्र के अधिकार में ये ल्यूट प्रत्यय होता है तो ये कैसे हो गया ल्यूट से सूत्र से लूट होता है तो विज्ञान आत्मा इत्यादि जो विज्ञान आत्मा शब्द में जो विज्ञान शब्द आया हुआ है उसमें दृष्टा इत्यादि इत्यादि जैसे द्रष्टा श्रोता मंता घाता में तो कर्तवाचिक प्रत्यय प्रश्न मान लेते हैं उसको किंतु विज्ञान आत्मा विज्ञान में तो कर्तावाचक प्रत्यय नहीं तो से है वो तो कर्णवाचक है ये शंका है त्रीचौ विज्ञान यज्ञ कहा है विज्ञान जो होता है एक एकीकात विस्तार करता है इत्यादि से इत्यादि हो वह बुद्धिधान बुद्धि का ही कथन होना पा बुद्धि का कथन होगा विज्ञान शब्द के द्वारा आत्मा कैसे लेंगे विज्ञान आत्मा में यह शंका है पौनरुक्त ना असंका पौनिरुक्ति पुनरुक्ति शंका पहले बुद्धि भी बोला फिर आगे विज्ञान आत्मा करेगी उसको बोला पुनरुक्ति शंका करके कहा या विज्ञान में ऐसा अर्थ करना कर्ता में विज्ञान शब्द में लुट करता में है कहा था विज्ञान विज्ञाते अनना कर्णभूतम बुद्ध विज्ञान शब्द होगा ऐसे विग्रह करेंगे तो विज्ञान अनैना विज्ञान ऐसा करेंगे तो बुद्धिया जिसे जाना जाता है इधम तो बिजानातिथि विज्ञान यहां जो विज्ञान आत्मा में विज्ञान शब्द है विजानातिथि विज्ञान जानता है इसलिए विज्ञान का कर्ता कार्यक्रम लुट है कहा ठीक है विज्ञानमय इत्यादि इत्यादि कहा विज्ञानमय कोष कहा किस को लेकर कहा बुद्धि को लेकर कहा विज्ञान शब्द किसमें विज्ञानमय कोश का विज्ञान सब बुद्धि के लिए प्रयोग है तो इसी प्रकार तो यहाँ भी करणकारक में होना चाहिए कर्ताव्य कैसे कर दिया विज्ञानात्मा करके शंका है पूर्वाधिक विज्ञानमय इत्यादि जो तैतने पंचकोश की चर्चा है तो विज्ञानमय कोष में बुद्धि भी लिया जाता है ऐसे पूर्व अच्छा विधान विज्ञान व्यादय कहाज्ञान वे अन्योतरात्मा विज्ञान आया है मनोवाई कोष के बाद में कहा अन्यो अंतरात्मा इसके भीतर एक आत्मा और विज्ञान में आत्मा मनोमय को उसके भीतर एक आत्मा हो रहा है कौन विज्ञान इत्यादि कहा है विज्ञान व्यादि वाक्य प्रतीक हो गया उसी वाक्य का प्रतीक है विज्ञान वीका विज्ञान वहां है पैदा उसका प्रतीक दिया विज्ञान व्यादि कहा सही यदि शब्द स शब्दार्थ का ये सही में आया हुआ ही स के अर्थ में है यह भी पूर्वोक तो उस आत्मा में होंगे ग्रहण करने वाली जितने थे और ये जो तो आत्मा भी उसी में सही में आया हुआ में। ही शब्द च का अर्थ में ये सही इति ही शब्द स शब्दार्थ का शब्द का अर्थ है ही शब्द यहाँ ये मंत्र में जो आया हुआ ही शब्द च शब्द का अर्थ में सच संप्रतिष्ठी क्रिया अनुसर कर जो पूर्व मंत्र में संप्रतिष्ठते है ना उसके क्रिया का अनुकर्षण करने के लिए उसको खींचने के लिए ऐसा भी उसी में प्रतिष्ठित होता है ऐसा करने के लिए क्रिया के साथ संबंध कराने के लिए अनुकर्षण पांच की टिप्पणी अनुकर्षणार्थ बने अन्वयार्थ अन्वय करने के लिए जो संप्रतिष्ठाते के साथ अन्वय करने के लिए चौ नाना ही को एक यदि बदम ऐसे बोलते हुए द्रष्टुर आत्मा पृथ्वी आदि पर स्वरूप अक्षर लयो न संभवी इसलिए क्या होगा तो कहना चाहते हैं द्रष्टादी आत्मा का लय नहीं, नहीं होना चाहिए उपाधिभाव एवं उपाधि का लय जो होता है उपहित का भी रूप स्वरूप का भी अभावी हो जाता है जब उपाधि का लय हो गया उसका उपहित रहेगा लय उसका उपहित शुद्ध आत्मा का लय नहीं होगा किंतु तो उपाहित का लय हो जाता है जल सूखा, तो प्रतिबिंब का लय हुआ कि नहीं हुआ ए, ए, ऐसे है, इसका ऐसे समझना जो होने पर उपहीित का अभाव हो जाना यही लय मानना है यहाँ सा इत्यादि का आदर सच है जल सूर्य के आदि प्रतिबिंब से सूर्य प्रवेश जैसे जल में पड़ने वाला सूर्य का प्रतिबिंब का जलादि शोषण होने पर सूर्य में प्रवेश माने जाता है उसी प्रकार इसके उपाधि जब शांत हो जाती है उपाधि नहीं रही जिस अवस्था में आत्मा में एक हो जाता है पड़े और कोई गति नहीं ठीक है समय है ये कर Om shanti shanti